भद्रं भी भद्रंकर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्शीजत्रे वागुं सुषुवा गुंसनू भीसेमदेवितु स्वस्ती स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्ताक्षो स्वस्तिनो ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे पुना यो व्याप्त ईश्वर दक्षिणा मूर्तिभागिनेोम नमः दक्षिणमूर्त नम ओ शाशाशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्नोत्तरात्मक पंचम प्रकरण का विचार कल संपन्न हुआ छठवे प्रश्नोत्तरात्मक प्रकरण का प्रारंभ होना है आज मुंडक उपनिषद का व्याख्यान माना जाता है प्रश्न उपनिषद को तो प्रश्न उपनिषद में मुंडक उपनिषद का व्याख्यान है तो एक एक प्रकरण यहां का वहां के एक एक प्रकरण का व्याख्यान रूप है तो ष्ट प्रश्न जो है मुंडक उपनिषद के जिन मंत्रों का व्याख्यान माना जाता है उन मंत्रों को बताते हुए टीकाकार इस ष्ट प्रकरण के संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हैं गताह कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि से तो गताह कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि टीका को पहले देखिए है। ये है अवतरण भाष्य का अवतरण यानी प्रश्नोपनिषद के छठे प्रकरण का मुंडक उपनिषद में आए हुए जिन मंत्रों के साथ व्याख्यान व्याख्य भाव रूप संबंध बनता है उन मंत्रों को बता रहे हैं तो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्मा विज्ञानमचे मंत्रे कर्म सहोस्कला परमा मंत्रेण दृष्टोद्वार पराति विस्तार विस्ता ष प्रश्नम आरभते अथ इति तो कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्मा आत्मा इत्यादि मंत्रता है मुंडक उपनिषद में उसमें ये बताया गया कि परमात्मा में सोलह कलाओं का लय होता है और सोलह कला रूप उपाधियों का लय होने पर तदउपाधि को विज्ञान में आत्मा ने जो कर्ता भोक्ता रूप से प्रतिमान जीव उसका भी लय होता है तो वो यहां यद्यपि लिखा है कि पंचदश प्रतिष्ठा कला का विशेषण है पंचदश यानी पंद्रह कलाए और साथ में कर्माणी तो कर्म कर्माणी शब्द से एक सोलह भी कला बताई गई पंचदश शब्द से लेना है पंद्रह और कर्माणी शब्द से लेना है एक और कला कर्म सहित तो सोलह कलाएं बताई गई थी पहले जिसको मूल मंत्र यहां पर आएगा टीका में टीका कारण बताई थी वो सोलह कलाएं उनमें कर्म भी था इसलिए यहां पर टीकाकार लिखते हैं कि इति इस मंत्रि गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इस मंत्र में मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है तो कर्म भी सह सोडश कला नाम परस्मिन लयम तो कर्म के साथ मिलकर के पंद्रह पंचदश शब्दे बाकी पंद्रह कलाओं का ऐसे सोलह कलाएं कर्मों को मिला करके सोलह सोलह हो गए ना उनका परमात्मा में लय बताया गया और फिर उपाधि का लय परमात्मा भी बता करके जीवात्मा को परमात्मा भाव की प्राप्ति इन कलाओं के लय के होने पर जैसे होती है उसे नदी के दृष्टांत से समझाया इसलिए आगे लिखते हैं कि यथा यथानद्यन्दमा मंत्रेण दृष्टाना पर उक्ता। तो यथानद्य छमाना समुद्रे अस्तंग नाम रूपे विहाय ऐसा मंत्र आता है मुंडक में यह दूसरा मंत्र पहला है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा और दूसरा मंत्र है यथानद्य चंदमाना समुद्रे इस मंत्र के द्वारा क्या बताया मुंडक उपनिषद में तो कहते दृष्टांत उत्ति द्वारा पर प्राप्ति उक्ता तो नदी दृष्टांत से जीवात्मा को पर शब्दित परमात्मा की प्राप्ति कलाओं के लय से कैसे होती है इसे कहा गया जैसे नदिया समुद्र में मिलती है तो अपना नाम रूप छोड़ करके आ, समुद्र रूप बन जाती है फिर समुद्र इस नाम से ही कही जाती है ऐसे ही ये सोलह कलाए जीवात्मा की जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो इन्हीं सोलह कलाओं के कारण जीवात्मा संसार में परमात्मा से अलग करता भोक्ता सा प्रतीत हो रहा था ये कलाएं छूट गई तो फिर ये स्वयं परमात्म भाव परमात्मा ही था परमात्मा रूप से अभिव्यक्त होता तो परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा रूप से अभिव्यक्ति उसके परमात्मा भाव की ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है ये नदी दृष्टांत से यथानद्य चंदमाना समुद्रे इत्यादि मंत्र के द्वारा कहा गया है तो ये दो मंत्र हुए मुंडक उपनिषद के तो इनके विषय में कहते हैं कि मंत्र ओर विस्तर विस्तराभिधानार्थम सठम प्रश्नम आरभते मुंडक उपनिषद में आए हुए इन दो मंत्रों का व्याख्यान विस्तर है व्याख्यान प्रपंच और उस व्याख्यान के लिए विस्तार से अर्थ कथन के लिए अभिधान का अर्थ है कथन क्या कथन तो मंत्रों के अर्थ का विस्तार से कथन इसी का नाम है व्याख्यान तो विस्तर अभिधान का अर्थ है व्याख्यान तो व्याख्यान के लिए ष्ट प्रश्न आरभते छठवा प्रश्न प्रारंभ होता है अथनम इत्यादि वाक्य से अथ एनम सुकेशा भारद्वाज प प्रच्छ। भाष्य हुआ यानी मूल जो मंत्र है उसका प्रतिग्रहण हुआ अब समस्तम जगत कार्य कारण लक्षण इत्यादि भाष्यवाक्य हैं संबंध भाष्य इस संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तस् पूर्वेण संगतिम् उक्तार्थ अनुवाद पूर्वकम आह सम इत्यादिना तो तस्वनाम परामर्शक हैंश्न का, का। मुंडक उपनिषद में आए हुए इन दो मंत्रों का व्याख्यान करने के लिए जिस प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है ष्ट प्रश्न का आरंभ किया जा रहा उसी प्रश्न का परामर्शक होगा तस्य शब्द इसलिए तस्य का अर्थ है वो प्रश्न षष्ठ से प्रश्न से पूर्वेण तो ये पूर्व शब्द परामर्शक है पंचम प्रश्न का तो ष्ट प्रश्न का ष्ट प्रश्न से पूर्ववर्ती पंचम प्रश्न के साथ तस्य तस्पूर्वेण का आ, अर्थ निकला संगतिम पु, आ, अनुवाद पूर्वक आह तो संगतिम आह तो छठवे प्रश्न की पंचम प्रश्न के साथ संगति भाष्यकार भगवान बताते हैं संगति कहते हैं संबंध को ओ संगति क्या होगी तो उत्थाप्य उत्थापक भाव संगति होगी उसे चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा उत्थाप्य उत्थापक भावात्मिकाम संगतिम आह ऐसा समझना तो संगति कथन के लिए पंचम प्रश्न के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका अनुवाद कर रहे हैं इसलिए कहते हैं उक्तार्थ अनुवाद पूर्वक उक्तार्थ है पंचम प्रश्न के द्वारा उक्त अर्थ और उस अर्थ के अनुवाद पूर्वक पंचम प्रश्न के साथ षष्ठ प्रश्न का संबंध बताते हैं तो भाष्य में है समस्तम इत्यादि से समस्त संबंध तो समस्त जगत कार्यकार सह विज्ञानात्मना विज्ञात्मना पक्ष सुसुप्ति काले्रतिषित उतम्याल तस्मिन् एव अक्ष संप्रतिते जगत ततएत्प्य सिद्ध तो शब्द लेना चतुर्थ प्रश्नको पंचम प्रश्नको तो तस्य पूर्व ग्रंथ के साथ और पूर्व ग्रंथ से लेना चतुर्थ प्रश्न चतुर्थ प्रश्न में बताया गया था तुम पदार्थ शोधन करते समय चतुर्थ प्रश्न तो त्व पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान कराने वाला है ना तो इसलिए यहां पूर्वेण शब्द से जहां पर तुम पदार्थ शोधन करते समय काल में समस्त जगत का लय बताया गया था परमात्मा में वो प्रकरण लेना तो वो प्रकरण है चतुर्थ प्रकरण तो सम जगत कार्यकार सह विज्ञानात्मना परस्मिन् अक्षरे विज्ञात्मना पर सुुप्ति इति उत्तर सारा जगत सुसुप्ति के समय परमात्मा में एकीभूत होता है ऐसा पहले चतुर्थ प्रश्न में कहा गया है तो चार प्रकार का लय माना जाता है एक नित्य लय है दूसरा खंड प्रलय तीसरा महाप्रलय और चौथा अत्यंतिक प्रलय नित्य प्रलय है सुसुप्ति हम लोगों की खंड प्रलय है ब्रह्मा जी की सुसुप्ति जैसे बारह घंटे बीत जाने के बाद रात आती है और रात में हम लोग सो जाते हैं ऐसे ब्रह्मा जी भी उनके चौबीस घंटे में जो बारह घंटे का दिन और बारह घंटे की रात है तो रात में सो जाते हैं उस समय खंड प्रलय होता है लेकिन उनके 24 घंटे हैं हम लोगों के चारों युग दो बार आकर के बीत जाते हैं तो उनके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उस समय फिर उस 24 घंटे में एक बार सोते हैं वो तो जिस समय सोएंगे उस समय जगत का लय होता है वो माना जाता है खंडलय खंड प्रलय और एक होता है ये महाप्रलय उसे खंड प्रलय नैमितिक प्रलय भी कहा जाता है और महाप्रलय है जब ब्रह्मा जी के सौ वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो उस समय यह सारा जगत परमात्मा में लीन होता है वो महाप्रलय है अत्यंतिक प्रलय होता है ज्ञान से तो महाप्रलय में ये तीनों प्रलय में अज्ञान तो रहता है अव्याकृत उपाधि रहेगी और उस अव्याकृत जो कारण रूप उपाधि है उसका भी ज्ञान से जब नाश होता है तो अत्यंतिक प्रलय होता है अज्ञान के साथ समस्त जगत का लय कार्य मात्र का लय कारण के साथ उसे अत्यंतिक लय कहा जाता है वह अत्यंतिक लय होता है ज्ञान अवस्था में बाकी तो कार्य मात्र का लय होता है कारण रहता है कारण उपाधि रहेगी तो जैसे सुसुप्ति के समय कहा गया उसी महाप्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं प्र, प्रकृति कहा जाता है कारण को और प्रकृति में कार्य मात्र का लय वो प्राकृत लय है वो है प्र, प्रलय काल में यानी तीनों लय जो है उसमें से कारण अव, आ, कारण उपाधि जिन जिन में रहती है तीनों में रहती हैं तो प्राकृतल है महाप्रलय को प्राकृतल भी कहा जाता है क्योंकि वहां प्रकृति अभ्याकृत रहता है तो ये कहा जा रहा है सुसुप्ति रूप नित्य प्रलय में समस्त जगत का परमात्मा में संप्रतिष्ठान यानि प्रलय बताया गया तुम पदार्थ शोधन के अवसर पर तो शब्दतः तो सुसुप्ति के समय परमात्मा में जगत का लय बताया गया संप्रतिष्ठान बताया गया और अर्थात तो समझना चाहिए कि प्रलय काल यानी प्राकृत प्रलय काल प्राकृत प्रलय है महाप्रलय महाप्रलय है ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद जो प्रलय होता है हा वही महाप्रलय ही प्राकृत प्रलय है अभ्याकृत रहेगा उसमें हाँ? वो अभ्याकृत का लय का अर्थ है नाश वो नाश होगा यदि तो फिर अज्ञान का नाश वो तो ज्ञान से होता है अव्याकृत का नाश करने वाला अव्याकृत को लीन करने वाला मात्र है ब्रह्म साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो लय होगा अन्यथा नहीं होगा तो जिसको साक्षात्कार होता है उसके उसके लिए प्राक प्रलय हो क्या नाम आत्यंतिक प्रलय होता है और बाकी के लिए ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर महाप्रलय होगा अभ्याकृत रहेगा उसे अभ्याकृत के कारण फिर उस महाप्रलय के बाद भावी जो सृष्टि है वो बन जाती है कल्प ऐसे उत्तर उत्तर बनता जाता है तो ये कहा जा रहा है सामर्थ्या इत्यादि से कि ये समझना कि शब्दतः सुसुप्ति के समय समस्त जगत का परमात्मा में लय कथन होने से अर्थात तो महाप्रलय में भी परमात्मा में ही जगत का संप्रतिष्ठान कहा गया इसे सामर्थ्या इत्यादि से कह रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अक्षर कारण्वसीध्य प्रलिए तस्वय आह तो अक्षर में यानी परमात्मा में जगत कारण की सिद्धि के लिए प्रलयपी यानी महाप्रलय के समय भी तस्मिन् एव तस्वय आह तस्या एव। तो सुसुप्ति के समय जैसे परमात्मा में जगत का लय होता है ऐसे महाप्रलय में भी परमात्मा में ही जगत का लय सामर्थ्यात इत्यादि से बताया जा रहा है तो सामर्थ्या प्रलये भी तस्वेंति संप्रतिष्ठते का करता है समस्त जगत सुसुप्ति के समय परमात्मा में रहता है समस्त जगत तो महाप्रलय में किस में रहता है <coughs> तो कहते हैं तस्मिन एवं अक्षरे परस्मिन अक्षर तो उसी परमात्मा में जिस परमात्मा में सुसुप्ति के समय समस्त जगत रहता है उसी परमात्मा में महाप्रलय के समय भी जगत रहेगा लीन आगे कहते हैं इति तो ततएव्य सिद्धमति ततव उत्पद्यते इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार लियाधार कारण तत तो परमात्मा में लयाधारत्व होने से परमात्मा जगत का कारण है इसे कहा जा रहा है ततए उत्पद्यते उत्पद्यत का भी करता है समस्त जगत तत एव एने यानी तस्मा उत्पद्यते तो तस्मा शब्द से किसको लेना है तो ये संप्रतिष्ठित जगत तो प्रलय काल में जगत का जो आधार था जिसमें लीन हुआ था उसी से कल्पांतर में सृष्टि के समय जगत उत्पन्न होगा तो तत एव यानी तस्माद एव अक्षरात तो उसी अक्षर से यानि परमात्मा से उत्पद्य जगत उत्पन्न होगा तो इस प्रकार लयाधारत्व परमात्मा में होने से जगत उत्पत्ति कारणत्व भी परमात्मा में रहे होगा महाप्रलय में जगत जहाँ रहेगा वहीं से निकल आएगा तो महाप्रलय में जगत परमात्मा में रहता है इसलिए परमात्मा से ही निकलेगा अभिव्यक्त नाम रूप से नहीं रहता अनभिव्यक्त नाम रूप से रहता है उसी जगत की अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था का नाम है अव्याकृत व्याकृत का अर्थ है नाम रूप की अभिव्यक्त अवस्था व्याकृत कहलाती है कार्य कहलाती है नाम रूप की अनभिव्यक्त अवस्था अव्याकृत कहलाती है तो ये जो अव्याकृत है प्रलय काल में कहाँ है परमात्मा में है सभी समय परमात्मा में ही है तो वहीं से फिर अभिव्यक्त होगा अव्याकृत का अर्थ ही है जगत का अनभिव्यक्त नाम रूप अन्यक्त नाम रूप जगत जगत की दो अवस्था एक व्याकृत अवस्था एक अव्याकृत अवस्था अव्याकृत अवस्था है कारण अवस्था और व्याकृत अवस्था है कार्य अवस्था कार्यावस्था का अर्थ है अभिव्यक्त नाम रूप दशा और कारण अवस्था का नाम है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा और वह कहा है अनिव्यक्त नाम रूप दशा परमात्मा में इसलिए परमात्मा से ही फिर जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति होगी इसलिए तत एव उत्पद्यते सिद्धम भवती आगे हैं ये जो कहा गया कि सामर्थ्यात प्रलय तस्मिन एव अक्षर संप्रतिष्ठे जगत तो यह जो सामर्थ्यात बताया गया वो सामर्थ्य का उपादन किया जा रहा है नहीं इत्यादि से इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि उक्तम सामर्थ्यम समर्थ नहि नही इत्यादि न सुसुप्ति में परमात्मा आश्रित जगत होता है यह दिखा करके अर्थात प्रलय में भी परमात्मा आश्रित ही जगत होता है ये कहा गया तो सामर्थ्य दिखाया जा रहा है सामर्थ्य नहीं अर्थात जो कथन है तो नहीं अकारणे कार्य से संप्रतिष्ठानम उपपद्यते कहते हैं जो कारण नहीं है उसमें कार्य का संप्रतिष्ठान यानी लय संभव नहीं होता मिट्टी का लय धागों में नहीं होगा क्या नाम घड़े का लय धागों में नहीं होगा और वस्त्र का लय मिट्टी में नहीं होगा वस्त्र का कारण है धागे तो लय भी वस्त्रों का धागे में होगा मिट्टी घड़े का कारण है तो घड़ा जब लीन होगा तो मिट्टी में लीन होगा यानी मिट्टी रहेगी ऐसे जो कार्य के नाश के अनंतर रहता है माना जाता है उसमें कार्य का लय तो घट के नाश के अनंतर भी रहता है मिट्टी रूप कारण इसलिए घड़े का नाश माना गया नाश आधार माना गया मिट्टी को लय आधार ऐसे जगत नहीं रहेगा तो भी माना जाता है जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है इसलिए परमात्मा ही जगत का कारण है तो अकारणे कार्य से संप्रतिष्ठानम नहीं उपपद्य कार्य का अकारण में लय संभव नहीं है इसीलिए कारण के रूप में श्रुति परमात्मा को ही बताती है इसलिए लिखते हैं कि उक्तंच आत्मन येष प्राणो जायते इति आत्मन यानि परमात्मा से एश प्राण यानि ये जो सूत्रात्मा है वह उत्पन्न होता है तो प्राण से उपलक्षित समस्त जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है ऐसा श्रुति कह भी रही है जगतच इत्यादि का अवतरण है टीका में लयाधार तदुक्ते प्रयोजनम आह जगत इति तदुक्त में तत्शब्द का अर्थ है <coughs> जगत कारणत्व जो परमात्मा में कहा गया तो परमात्मा में जगत कारणत्व कथन का प्रयोजन बताया जा रहा जगत कारण के जगत कारणत्व कथन का फल अभी तक के यानि आत्मन यणुजाते यहाँ तक के ग्रंथ से कहाँ से लेकर के तत ततएव उत्पद्यते सिद्धम भवति यहाँ से लेकर के आत्मन यणुजाते यहाँ तक के भाष्यवाक्य से बताया गया परमात्मा में जगत कारणत्व तो परमात्मा में जगत कारणत्व कथन का उपयोग क्या है क्या फल होगा वो फल बताया जा रहा है जगत मूलम इत्यादि से इसलिए लिखते हैं तद हे प्रयोजनम आह जगत इति तो भाष्य में है जगतच यन मूलम तत्परिज्ञात परम श्रेय निश्चितो अर्थः परम श्रेय शब्द का अर्थ है मोक्ष तो मोक्ष कि होता है तो कहते हैं जगत यन्मूलम तत्परिज्ञात तो तत्परिज्ञात परम श्रेय तो शब्द से लेना जगत का जो मूल है कारण है तो जगत के कारण के परिज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है जगत कारणत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है ऐसा समस्त उपनिषदों का निश्चित अर्थ है सभी उपनिषदें यही बता रही हैं कि मोक्ष का कारण जगत के कारण का परिज्ञान है ये सभी उपनिषदें बताती हैं। थोड़ी टीका है टीका को देखिए टीकाकार कहते हैं यद्यपि अद्वितीय आत्मज्ञान मुक्तिर न कारण ज्ञात कहते यद्यपि मोक्ष का साधन तो माना जाता है अद्वितीय आत्मबोध अद्वितीय आत्मज्ञान से मोक्ष होता है न कि कारण के ज्ञान से और यहां भास्कर भगवान ने लिखा जगत यूलम तत्परिज्ञात परम श्रेय यानी मोक्ष ऐसा समस्त उपनिषदों का निश्चित अर्थ है ये जो भाष्यकार भगवान ने लिखा इस पर यह आक्षेप किया जा सकता है कि अद्वैत तो आत्मबोध मोक्ष का साधन है न कि कारणबोध कारण का ज्ञान ऐसा यद्यपि कहा जा सकता है तो भी कहते हैं तथापि कारणत्वे इति तादृश तक तद्यतिवात्तीय इति कहते हैं अद्वैत आत्मबोध मोक्षा साधना यजुकाजरा ठीक है और भास्कर भगवान ने यहाँ पर जगत के कारण का ज्ञान मोक्ष का साधन करके कहा तो कहते इन दोनों बातों में कोई आ, विरोध नहीं है उल्टा जब तक आत्मा में जगत कारणत्व का बोध नहीं होगा तब तक आत्मा की अद्वितीयता ही सिद्ध नहीं होगी आत्मा से भिन्न यदि कोई जगत का कारण दूसरा होगा तो फिर दो पदार्थ होंगे एक आत्मा और जगत का कारण आत्मा से भिन्न प्रधान आदि तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा आत्मा अद्वितीय आत्मा नहीं रहेगा तो अद्वितीय आत्मबोध जो मोक्ष का साधन है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा उसके लिए जरूरी है आत्मा से अतिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव दिखाना दूसरी वस्तु है ही नहीं ये बताना जरूरी है इसके लिए कहते हैं परमात्मा में ही जगत कारणत्व का निरूपण किया जा रहा है कि तस्य यानी परमात्मन कारणत्वे सति ये सति सप्तमी है तो परमात्मा में कारणत्व का निर्धारण होने पर यह निश्चय होगा कि कार्य अपने कारण से अलग स्वतंत्र नहीं होता कारण की सत्ता ही कार्य की सत्ता है कारण की सत्ता से अलग यानी मिट्टी की सत्ता से अलग घड़े की सत्ता नहीं होती घड़ा मिट्टी की ही सत्ता से सत्तावान है तंतुओं के ही सत्ता से सत्तावान है वस्त्र ऐसे परमात्मा ही यदि जगत का कारण सिद्ध होगा तो माना जाएगा कि इस जगत में परमात्मा की सत्ता से ही सत्ता है स्वतंत्र सत्ता नहीं है जगत परमात्मा से अलग है नहीं कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता इस प्रकार परमात्मा का अ सिद्ध तो होगा तो अद्वितीयत्व तो बोध के लिए परमात्मा के अद्वितीयत्व तो के लिए जरूरी है परमात्मा में ही कारणत्व का प्रतिपादन करना तो ये कह रहे हैं कि तस्य कारणत्वे तद व्यतिरेके कार्यावात तो परमात्मा में कारणत्व का निश्चय होने से परमात्मा से भिन्न तद व्यतिरिक्यभा तो परमात्मा से अलग कोई दूसरा उसका कार्य होगा नहीं स्वतंत्र सत्ता वाला तो इससे तद अद्वितीयत्व ज्ञानम तत् आत्मा तो आत्मा के अद्वितीयत्व का ज्ञान सिद्ध होगा और आत्मा से अलग यदि कोई सिद्ध होगा जगत का कारण तो आत्मा में अद्वितीयत्व तो बोध नहीं हो पाएगा आत्मज्ञात तादृश आत्मज्ञान यानी आत्म अद्वितीय आत्मज्ञानात परम श्रेय ये निश्चित हो जाएगा और इसी के लिए यह कहा कि सब उपनिषद ये ही बता रही हैं जगत का जो मूल है वो कौन है जगत का मूल सब उपनिषदे जगत का मूल बताती है आत्मा को और सारा जगत फिर आत्मा से अलग सिद्ध नहीं होगा आत्मा का ही कार्य होने से अपने कारणभूत आत्मा से अलग सत्ता किसी भी वस्तु की सिद्ध नहीं होगी तो अद्वितीय आत्मज्ञान से मोक्ष सिद्ध होता है यही जो सिद्धांत है उपनिषदों का वह सिद्ध हो जाएगा वो सभी उपनिषद यही बता रही है जो कहा था इसके लिए कुछ उपनिषदों के वाक्य उदाहरण के रूप से टीकाकार बता रहे हैं तो टीका को देखिए आत्मा वा इदम एक वे ऐतरेय उपनिषद का ये वाक्य है आत्मा वा इदम एक अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषद इत्यादि वाक्य ये बता रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले एक में व्वितीय आत्मा ही था और उसी से जगत की अभिव्यक्ति हुई उत्पत्ति हुई और स एक पुरुष ब्रह्म ततम् अश्यत तम पश्यत एक ये जो प्रत्यग आत्मा शोधितोधित तो ही ततम यानी अपरिछिन्नम सर्वत्र व्याप्तम जो ब्रह्म है उस ब्रह्म रूप से अश्यत तो शोधित तोमर्थ तो को सर्वव्यापक परमात्मा रूप से ब्रह्म रूप से जाना अपश्यत का अर्थ अनुभव किया उत्तम अधिकारी ने तो ये जो प्रश्न क्या नाम मंत्र उपनिषद वाक्य हैं ये भी जगत के कारण के रूप में परमात्मा को ही बता रहा है और उसी से मोक्ष बता रहा है प्रज्ञानम ब्रह्म ये भी ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है महावाक्य हैं तो प्रज्ञानम है शोधी तो तोमर्थ और वह ब्रह्म है यानी शोधित तदर्थ रूप है यानी अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ निकलता है स एन प्रज्ञेन आत्मना समभवत, तो जिसने प्रज्ञान का ब्रह्म रूप से अनुभव किया वह आत्मरूप होकर के अमृत को प्राप्त हुआ एक अमृत यानी अविनाशी आत्मा ही है अतो अन्यत आर्तम यह बृहारण्य श्रुति अनात्मा मात्र को बताती है आर्त यानी विनाशी मरणधर्मा और ये का ये वाक्य बता रहा है कि ये तेन प्रज्ञेन आत्मना अमृतः अमृत जब विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा रूप से स्वयं का अनुभव किया तो वह अमृत हो गया का मतलब मुक्त हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लिया सदैव एकमेवा द्वितीयम ऐसा उपक्रम छांदों के उपनिषद में करके सदैव सो में इधमग्रासित इद... एकमेवा द्वितीयम और अंत में छांदों के उपनिषद के छठवे अध्याय के आठवें खंड में आता है आचार्यवान पुरुषो वेद अथ संपत्ति से तमेव एक तो अथ संपत्ति तो आचार्यवान पुरुषो वेद इससे बताया गया कि उस एक द्वितीय सत का अनुभव आचार्य उपदेश से उत्तम अधिकारी को होता है और फिर सत का आत्म रूप से अनुभव जिसको होता है वह तस्य तस्तावद चिरम यावनोक्षे अथ संपत से ये जो छांदों की उपनिषद में ही आई हुई श्रुति है वह बताती है कि जब उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है तो सतका आत्मरूप से बोध होता है तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति और अथ का है प्रारब्ध का भोग करके शरीर संपात काल में ही शरीर पात समकाल में ही क्या होता है निर्विशेष ब्रह्म भाव प्राप्त होता है अथ संपत से तो यह श्रुति भी मोक्ष बता रही है आत्मज्ञान से जगत का जो कारण है सत वो है परमात्मा और उसका आत्मरूप से अनुभव जिसे होता है उसे परमात्म भाव की प्राप्ति रूप परमश्रेय की प्राप्ति होती है आगे कहते हैं कि तमेव एकम जानथ अमृतस्य से एस सेतु तो ये भी मुंडक मंत्र है। यस्म दौ पृथ्वी चातरिक्ष ओ तम मन साण तमेक जानत वाचो मंत्र है। तो इस मंत्र में कहा गया तमेव तमेएक जानथ तो तम शब्द से लिया जाता है आत्मा को तो तमेव यात्मान एकम जान तो जो जिसमें सारा जगत प्रतिष्ठित है उस ब्रह्म रूप जानो इसे एक आत्मा को ऐसा मुकक्षुओं की हितैसी श्रुति मुकुओं को कह रही है हे मुक मोक्षाथम तमेव एक जान हे मुक्ष जन मोक्ष के लिए उस एक परमात्मा का ही आत्मरूप से अनुभव करो अमृतस्य अमृतस्येतु तो ये यानी आत्मज्ञान आत्मबोध ये जो आत्मबोध है अद्वैत आत्मबोध ही अमृत का सेतु है सेतु कहते हैं प्रापक को जैसे इस पार में जो है उसे उस पार की प्राप्ति का साधन बन जाता है सेतु यानी पुल पुल पर चल कर चल करके अपने गंतव्य उस पार जो है उसे प्राप्त कर लेता है ऐसे ही अद्वैत आत्मबोध का मुख्य कराता है इसलिए के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए सेतु के तरह सेतु है ये यानी अद्वितीय आत्मबोध तो अमृत शेष सेतु और ब्रह्मैव इदमग्र आसीत तो, तद आत्मा एव अवेद अवेदित तो, अहम् ब्रह्मास्मी थी ऐसा छांद में आता है बृहदारण्यक में और अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा जीव ने जब जाना तो इस ज्ञान का फल क्या हुआ तो कहते तस्मात् तस्मात्सर्व अभवत तस्मात् तस्मा अहम् ब्रह्मास्मि इति ज्ञाना तो अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से तत् वह ब्रह्म अविद्या ब्रह्म अविद्यान जीव सर्व अभवत् यानी सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ सर्वात्मा है ब्रह्म तो सर्व अभवत् अर्थ है ब्रह्म हो गया ब्रह्म जो जीव है अविद्या उपाधिक ब्रह्म वह जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया तो अविद्या अविद्यावृत्त हो गई अविद्या रूप उपाधि तो अविद्या रूप उपाधि के निवृत्त होने से सर्व सर्वशब्दित जो अपरिछिन्न ब्रह्म भाव हैं उस ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ ये कहा कि तस्मात तत् सर्वम अभवत ये कई एक उपनिषद वाक्य यहां पर बताएं और इत्यादि में आदि शब्द से अनुक्त यहां पर और भी जो उपनिषद वाक्य हैं अद्वैत अद्वितीय आत्मबोध से मोक्ष बताने वाले उन सब को आदि शब्द से ग्रहण करना तो इत्यादि सु निश्चितम इर्थ इन उपनिषद वाक्यों में ये साध्य साधन भाव निश्चित है अद्वितीय आत्मा ही जगत का कारण है और उसका ज्ञान मोक्ष का साधन है ये इन सब उपनिषदों में सुनिश्चित अर्थ है ये यहाँ पर बताया गया कि इति सेन्मूल निश्चितो अर्थः इस भाष्य वाक्य से अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है वक्यारंच उत्त इति इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार हादृक आत्मज्ञात सर्वात्म भाव श्रेय उक्त इति <coughs> उत्त है कि उक्तम है उक्तम नहीं है अच्छा। तो सर्वात्म भाव ये पुल्लिंग होने से उक्ता ऐसा पुल्लिंग समझना तो सर्वात्म भाव रूप श्रेय को बताया गया सर्वात्म भाव रूप श्रेय यानी मोक्षिक तो आत्मज्ञान से ताद्रिक आत्मज्ञात तो ताद्रिक आत्मज्ञान यानी अद्वितीय आत्मज्ञान तो अद्वितीय आत्मज्ञान से ही सर्वात्म भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष बताया गया है तो यह से लेना अपी अपि उपनिषदी ऐसा समझना यह यानी इस उपनिषद में यह उपनिषद है प्रश्न उपनिषद तो प्रश्न उपनिषद में भी अद्वितीय आत्मबोध को ही मोक्ष का साधन बताया गया है कहा पर तो चौथे ब्राह्मण में ये चौथे प्रश्न में चौथे प्रश्न में आया था ना कि सर्वज्ञ सर्वो भवती आत्मज्ञान का फल बताते समय एक आ गया था 66 नंबर पृष्ठ पर दसवीं कंडिका में सर्वज्ञ सर्वो भवती तदेश श्लोक तो जो वाक्यार्थ तद, पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान को जानने वाला सशब्द का अर्थ है तो पदार्थ हैं तत् और तुम पदार्थ और तत्त्वम पदार्थ का शोधन करके जो वाक्यार्थ है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ये ज्ञान जिसको है अहम ब्रह्म स्मृत्याक ज्ञान वो हो गया स शब्द का अर्थ और वह सर्वज्ञ सर्वो भवती तो सर्वात्मा होकर के सर्व होना है सर्वात्म भाव को प्राप्त करना और सर्वात्म भाव को प्राप्त होगा तो ब्रह्म सर्वज्ञ होने से ब्रह्म रूप ही हो गया सर्वात्मा हुआ तो सर्वात्म रूप से वह सर्वज्ञ भी है ये ज्ञान का फल बताया छसठ नंबर पृष्ठ पर चतुर्थ प्रश्न में दसवीं खंडिका में इसलिए कहा कि इहापी यानी अश्याम अपि उपनिषदी ताद्रिक आत्मज्ञात एवं यानी अद्वितीय आत्मबोध से ही सर्वात्म भाव की प्राप्ति रूप श्रेय की प्राप्ति कही गई है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अनंतरंच उक्तम स सर्वज्ञ इति तो स यानी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने वाला अद्वितीय आत्मबोध जिसको हुआ है वह सर्वज्ञ सर्वो भवती उस अद्वितीय आत्मबोध के फलस्वरूप सर्वात्म भाव रूप मोक्ष को प्राप्त करता है ये कहा गया तो यहां तक ये जो है सर्वज्ञो इति इसमें इति शब्द है ना भवती के बाद में वो इति शब्द है जो पूर्व में उक्त अर्थ है उसके अनुवाद के समाप्ति का द्योतक पूर्व के साथ उत्थापे उत्थापक भाव उध बताना है ना तो चौथे प्रश्न में जो अर्थ कहा गया था उसके सम, उसका अनुवाद यहां पर किया व्रत कथन किया उस व्रत कथन की समाप्ति का द्योतक है अब ये जो षष्ट प्रश्न है इससे जो कहना है उसे कह रहे हैं वक्तव्य क्वर् इत्यादि वाक्य से इसका उत्तरन लिखते हैं टीकाकार कि वृत्तम अनूद्य वर्तिष्य मनम आह इति वृतम यानी चौथे प्रश्न में उक्त अर्थ उसका अनुवाद करके उसका अनुवाद वो सर्वो भवती यहां तक हुआ अब कहते हैं वर्तिष्यमान आह वर्तिष्यमान यानि इस छठवे प्रश्न में वक्तव्य अर्थ उसे वर्तिष्यमान कहा जा रहा है तो वर्तिष्यमान अर्थम आह यानी इस छठवे प्रश्न रूप प्रकरण में कहा जाने वाला जो अर्थ है उसे बताते हैं भाष्कर भगवान वक्तव्य तो वक्तव्य क्व तरी तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेय तो अब ये बताना है कि सुसुप्ति के समय जिस सत्य अक्षर रूप परमात्मा में समस्त जगत प्रतिष्ठित होता है और अर्थात तो प्रलय काल में भी ये सारा जगत जिसमें स्थित है जिससे फिर सृष्टि के समय उदित होता है उत्पन्न होता है वह जगत का कारण है आ, अक्षर तत्व वह अक्षर तत्व तो तो कहाँ पर है इस समय हम देखना चाहेंगे उसका अनुभव करना चाहेंगे तो जहा होगा वहां जाना पड़ेगा ना उसका अनुभव करने के लिए तो कहाँ है जगत का कारण उसे बताना जरूरी है तो वक्तव्यंच क्व तरही तद अक्षरम तो तद अक्षरम से लेना जो जगत के कारण के रूप से पूर्व में बताया गया अक्षर है सत्य पुरुष नाम वाला जिसको जानने से मोक्ष होता है इसलिए विज्ञ है वह क्व कहाँ है इति वक्तव्यम ये बताना है इसी के लिए ये छठवा प्रश्न प्रारंभ होता है ये लिखते हैं तदर्थ इत्यादि से तो भाष्य में है कि तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्य तो इसी के लिए इस प्रश्न का प्रारंभ किया जा रहा है परमात्मा कहाँ है इसे निश्चित करने के लिए तो वृत्ता वृत्ताख्याच विज्ञान सेख्यापन तल्य मुूण यशेषोत्थ तो तदर्थो इस पर थोड़ी है कि तस्य तदर्थय तस्य प्रत्येक शरीरस्थविद्वार तर प्रत्यत्म्ञाथ तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्य इसका अर्थ है कि तस्य तस्याने जगत का जो कारण है उसमें शरीरांतस्थत्व कथन द्वारा प्रत्येक आत्मत्व ज्ञान कराने के लिए यह प्रश्न है जो जगत का कारण है वह सबकी प्रत्येक आत्मा है ये दिखाने के लिए प्रश्न आरंभ हो रहा एक है एक वाक्य है अवतरण भाष्य में फिर पूरा होगा तो विज्ञानस्य वृत्ता यत्न विशेष दुर्लभत्ख्यापन तो मुक्षुनाशेष उत्दना तो जो वृत्तावाख्यान है पूर्व में उक्त अर्थ का अनुवाद और ये किस लिए है तो ये दिखाने के लिए है वृत्तान् वृत्तान्वाख्यान ये कहा जाता है यहां पर जो एक आख्यायिका बताई जा रही है एक प्रकार से वो भारद्वाज बता रहे हैं भारद्वाज सुकेशा सुकेशा नाम के भरत जो भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं वो अपना एक पहला इतिहास बता रहे हैं कि पहले एक राजकुमार ने आकर के मुझे एक प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे नहीं पाया तो जो उसने मुझे पूछा है वही मैं आपको पूछ रहा हूं ये है वृतानु व्रतान्वाख्यान यानी आख्यायी का कथा ये किस लिए है तो कहते ये दिखाने के लिए कि विज्ञान से दुर्लभत्व ख्यापन तो जो जगत कारण का प्रत्येगात्म रूप से ज्ञान है यह विज्ञान यानी ज्ञान अनुभव अति दुर्लभ है उस विज्ञान में प्रत्येगात्म रूप से जगत के कारण के ज्ञान में दुर्लभत्व का ख्यापन द्वारा ये बताना है कि जो अति दुर्लभ वस्तु है उसे प्राप्त करना चाहता है जो जिसको प्राप्त किए बिना अभीष्ट मोक्ष की सिद्धि नहीं होती और मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षु को अति दुर्लभ आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए ये ख्यापन करने के लिए ये एक व्रत अनवाख्यान है यानी आख्यायिका है तो विज्ञानस्य वृत्ताख्यान विज्ञान दुर्लभत्व्यापन तल मुक्षुनाशेष उत्पादना शिथिल न पड़े आत्मज्ञान की साधना में तीव्रता लाए ये दिखाने के लिए ये वृत्ता है बाकी की चर्चा मूल मंत्र से हम लोग कल से करेंगे ओम भद्रं कर्णे भी ही श्रृणुयाम देवा भद्रम माक्ष